शिव पुराण विद विद्वेश्वर संहिता 12 अंगुल चौड़ा इससे दूना और एक अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं उसका आठवां भाग प्रस्थ कहलाता है जो चार कुंड कुंडों के बराबर माना गया है मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए दस प्रस्थ ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए सौ प्रस्थ और स्वयंभु शिवलिंग के लिए एक सहस्रप्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है देवता का अभिषेक करने से आत्म आत्मशुद्धि होती है गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है इसलिए स्नान आदि छह उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं अब मैं देव, देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ जिजों तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो विघ्न गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में सतभिशा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए सौ या सहस्त्र दिनों में सौ या सहस्त्र बार पूजा करें देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है वह समस्त पापों का समन तथा तो भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए वार या दिन तिथि नक्षत्र और योगों का आधार है समस्त कामनाओं को देने वाला है उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है वह तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है